माँ की बातें स्वामी शांतानंद साधना साधनावस्था में ठाकुर प्रलोभन की तरह तरह की वस्तुएं उपस्थित देखकर भयभीत हो जाते थे प्रबल प्रलोभन की इन सब चीज़ों से उन्हें वित्रष्णा थी एक दिन पंचवटी में उन्होंने अचानक देखा कि एक बालक उनके पास चला आ रहा है उन्होंने सोचा यह क्या हो गया तब माँ ने उन्हें समझा दिया कि उनके मानस पुत्र के रूप में व्रज का राखाल आएगा बाद में जब राखाल आया तो ठाकुर ने कहा यह मेरा वही राखाल आया है बोलो तो सही तुम्हारा नाम क्या है उसने कहा राखाल ठाकुर ने कहा ठीक ठीक ठाकुर ने जैसा पंचवटी में देखा था ठीक वैसा ही था ठाकुर को हाजरा ने कहा था आप नरेंद्र राखाल इन सब के लिए इतनी चिंता क्यों करते हैं हमेशा ईश्वर के भाव में रहिए न ने कहा यह देख कैसे ईश्वर के भाव में रहता हूं यह कहते ही उनको समाधि हो गई दाढ़ी तथा सिर के बाल रोम आदि सब खड़े हो गए इसी अवस्था में वे घंटे भर रहे रामलाल तब उन्हें विभिन्न देवताओं का नाम सुनाने लगा नाम सुनाते सुनाते तब उनकी संज्ञा लौटी समाधि भंग होने के बाद उन्होंने रामलाल से कहा देखा ईश्वर के भाव में रहने से कैसी अवस्था होती है इसीलिए नरेंद्र आदि को लेकर मन को नीचे उतार कर रखता हूँ रामलाल ने कहा नहीं आप अपने ही भाव में रहिए मैं मैं प्राणायाम का थोड़ा अभ्यास करता हूँ करूँ या नहीं माँ थोड़ा बहुत कर सकते हो पर अधिक करके दिमाग गर्म करना उचित नहीं मन यदि अपने आप स्थिर हो जाए तो फिर प्राणायाम की क्या आवश्यकता मैं कुलनी के न जागने से कुछ भी नहीं हुआ माँ से जागेगी उनका नाम जपते रहने से सब हो जाएगा मन के स्थिर न होने पर भी तो बैठे बैठे उनके नाम का लाखों जप किया जा सकता है कुंडलनी जागने के पहले अनाहत ध्वनि सुनाई पड़ती है माँ जगदम्बा की कृपा न होने से यह नहीं होता माँ ने फिर कहा रात के अंतिम प्रहर में मन ही मन सोच रही थी कि बाबा विश्वनाथ का और दर्शन नहीं कर पाऊंगी विश्वनाथ शिवलिंग छोटे से हैं तथा पानी और बिल्व पत्तरों में डूबे रहने से वे दिखाई नहीं देते यही सब सोच रही थी कि अचानक देखती हूं एकदम काले पत्थर के विश्वनाथ शिवलिंग उनके सिर पर नटी की माँ हाथ फेर रही थी मैंने भी तुरंत जाकर उनके सिर पर हाथ फेरा मैं माँ मुझे अब पत्थर के शिवलिंग अच्छे नहीं लगते माँ यह क्या बेटा कितने बड़े बड़े पापी लोग काशी आते हैं तथा विश्वनाथ का स्पर्श कर मुक्त हो जाते हैं वे सबके पाप निर्विकार भाव से ग्रहण करते रहते हैं शनिवार रविवार को जब सब लोग आकर मुझे प्रणाम करते हैं तब पैर एकदम जलने लगते हैं पैर धोने के बाद ही आकर बैठ पाती हूँ मैं यदि वे सभी के माँ बाप हैं तो फिर वे पाप क्यों कर हैं माँ वे जीव जंतु सब कुछ हुए हैं यह ठीक है किंतु संस्कार और कर्म के अनुसार सभी को अपने अपने कर्मों का भोग करना पड़ता है सूर्य एक है किंतु स्थान और पदार्थ भेद से उसका प्रकाश अलग अलग होता है